योगींद्र मृगरजस्ते नीमृ्य विश्व जिमोत चलदृश् तीय मोहनम न दी यदलवा स्वाद धन्यायते तमस्फुट चंपक राधे पुन यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोती तस्म तग्व दिव्यात्मु प्रकाशम मुमह प्रपदे वेद वेदात कु पद पंकज पराग निभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> भोगी धारे गो anno oh, <laughs> प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि दो प्रकार के तत्व होते हैं एक भौतिक एक आध्यात्मिक तो मैं और मेरा ये दोनों आध्यात्मिक तत्व है अतएव भौतिक साधनों से इनका ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता और जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं उनके लिए अध्यात्म विषय ही काम देता है इसलिए इन प्रश्नों के हल के लिए मानव दोषों से रहित उन दोष पंक कंक, शंका पलंक से सदा असंस्पृष्ट अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय सनातन वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा पुराणों के द्वारा ज्ञान हो सकता है वेदों के द्वारा बताया गया कि ब्रह्म जीव माया तीन सनातन तत्व है इसमें जीव ये मैं तत्व है और ब्रह्म मेरा तत्व है ये मेरा तत्व का दो स्वरूप है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण मेरे हैं और जीव उनका है उनका अंश है क्योंकि उनकी शक्ति है और तटस्थ शक्ति है क्योंकि भगवान की दो विरोधी शक्तियां और हैं जीव के अतिरिक्त एक का नाम पराशक्ति एक का नाम माया शक्ति ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है पराशक्ति सूरज के समान है और माया शक्ति अंधकार के समान है इतना बड़ा विरोध है इसी सिद्धांत को लेकर महाप्रभु जी ने कहा था कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार जहां सूरज तहा माया नहीं अधिकार जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता ऐसे भगवान के आगे माया नहीं ठहर सकती क्यों पराशक्ति के कारण स्वरूप शक्ति के कारण धीमह स्वते जसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंत मीमही सब विषय पिछले प्रवचनों में विस्तार पूर्वक आए हैं आप लोग भूले न होंगे कि पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति के द्वारा ही भगवान सब कार्य करते हैं अलौकिक भी लौकिक भी लौकिक हा गुणों के कार्य इस संसार प्रकट करना संसार में व्याप्त होना ये अनेक प्रकार के कार्य भगवान करते हैं उसी पराशक्ति के द्वारा तो भगवान श्री कृष्ण पराशक्ति विशिष्ट है और माया शक्ति विशिष्ट भी है और जीव शक्ति विशिष्ट भी है कोई शक्ति शक्तिमान से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखती मटेरियल जगत में भी अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से पृथक अस्तित्व नहीं रखती लेकिन सब शक्तियों का पृथक पृथक कार्य रहता है भगवान के अंदर रहते हुए भगवान से संबद्ध रहते हुए भी माया दूर रहती है माया मुके परिमुखे लज्जमाना बिलजमान लज्जा के मारे सामने नहीं आ सकती मायाम चित शक्त्या ये चित्त शक्ति जो कही जाती है शास्त्रों में यही है पराशक्ति अनंत डल्टी कर्म करते हुए भगवान ये सृष्टि आदि के कर्म करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं हमारे भीतर है हम उनके अंदर हैं, हम दुखी हैं, किंतु हमारे दुखों का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता वेद कहता है द्वास पढ़ना सब जा सखाया समानम कयोरन्या पिप्पलम स्वादी ये जो जीव है कर्म करता है फल भोगता है घोर दुखी है सदा से साक्ष सात भगवान है लेकिन वो दुखी नहीं होते उसी पराशक्ति के कारण जैसे मेटीरियल जगत में कमल के पत्ते पर जल रहता है पद्म पत्र मिवार भगवान कहते हैं स्वयं तस्य कर्ता तस्कर्तारि विध्य करता रिहा आज सब दर्टी कर्म करते हुए भी आकर रहता नमाम कर्माणिलिमपं कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता सब कर्म करूंगा लेकिन कर्म से अलग बंधन में नहीं फल से अलग उसी पराशक्ति के कारण तो श्री कृष्ण संबंधी हमारा एकमात्र नाता है ये वेदों शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा मैंने बताया है श्री कृष्ण ही से हमारा संबंध है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री कृष्ण को सैकड़ों गाली देने वाला शिशुपाल भी आनंद चाहता है आनंद गाली देने में आनंद मिलता है और आनंद ही श्री कृष्ण है अत ये संबंध ऐसा है जैसे संसारी अग्नि में दाहकत्व प्रकाशकत्व का संबंध नित्य है कोई काट नहीं सकता इस संबंध को इसीलिए वेद कहता है सर्वे वेदा य पदमा कठोपनिषद एक दो पंद्रह सारे वेद के मंत्र श्री कृष्ण की प्राप्ति का ही इशारा करते हैं क्यों अस्सी हजार ऋचाए कर्म की है सोलह हजार ऋचाए उपासना की है केवल चार हजार ऋंचाए ज्ञान की है हाँ है लेकिन भागवत क्या कहती है वासुदेव परा वेदा वासुदेव पराम वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा परो धर्मो वासुदेव परा गति एक दो अट्ठाईस एक दो उन्तीस सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए हैं। जितने भी कर्म धर्म योग ज्ञान हैं, अब अगर भगवान को छोड़कर वे कर्म धर्म योग ज्ञान आदि हैं, तो नहीं पहुंचा सकते बिचारे अगर भगवान के साथ है तो वो कर्म भी बंदनीय ज्ञान भी बंदनीय प्रत्येक वर्क बंदनीय हो जाता है किम विधत्ते किचस्ते किम अनूद विकल्प एक्सया हृदय लोके नान्य मतभेद कश्चन <coughs> माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प आपोहते तो हम ग्यारह इक्कीस बयालीस तैतालीस भागवत कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है भगवान कहते हैं उद्धव से मेरे सिवा कोई नहीं जानता मैं जिसको जना दूं वो जानता है फिर वो जानने वाला जिसको जना दे वो जानेगा अर्थात महापुरुष के द्वारा ज्ञानी जीव जानेंगे जो मेरे लिए हो वो कर्म जो मेरे लिए हो वो ज्ञान जो मेरे लिए हो वो भक्ति अर्थात कोई भी चीज जो मेरी प्रसन्नता के लिए हो वो सही शेष सब गलत ये भागवत ग्रंथ भी वेद है भगवान के श्वास से पहले पुराण प्रकट हुए फिर वेद प्रकट हुए पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरच वक्तो वेदास्त विनिर्गता मैत्राणी उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद में भी एक मंत्र है भूतस्य अस् महत्व भूत निदेदो यथर्भ वेद यजुर्वेद इतिहास पुराणम छ बत्तीस मैत्राणी उपनिषद दो चार दस बृहदारण्य को उपनिषद भगवान के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए और पुराण भी प्रकट हुए इतिहास पुराणम पंचम वेदा नाम वेदम छांदोग्योपनिषद सात एक दो फिर कहता है वेद पुराण ये पांचवा वेद है इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्चते भागवत कह रही है तो इद भागवत नाम पुराण ब्रह्मतहास वेद इतिहास अर्थोम ब्रह्मशाण सर्वोपनिषद ये भागवत ग्रंथ वेद के समान है वेद है ये अंत में वेद व्यास ने लिखा है इसको पुराण में चार लाख श्लोक लिखे हैं लेकिन स्वर्ग में एक अरब श्लोक के पुराण हैं उसको असंक्षिप्त में करके वेद व्यास ने पुराण लिखे गीता लिखी ब्रह्म सूत्र लिखे एक लाख श्लोक का महाभारत लिखा लेकिन टेंशन अशांति <laughs> अचानक नारद जी आए कहा क्या बात है वेद अभ्यास जी आप और अशांत ने कहा हाँ अशांत हूँ और रीजन भी मैं समझ रहा हूं भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहसा मैंने धर्म का बड़ा विस्तृत निरूपण किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाण प्रसन्यास लेकिन श्री कृष्ण भक्ति का निरूपण बहुत संक्षेप में किया है यही रीजन हो सकता है नारद जी ने कहा हावतानुदित हाँ, प्रो यशो भगवतो मलम भगवान का यशगान करो तो ये अशांति जाएगी लेकिन पहले भक्ति करो भगवत प्राप्ति दर्शन करो फिर लिखना भागवत तो पुरुषम पूर्वम मायाम एक चार भगवान का दर्शन किया तब भागवत लिखा है अंत में इसलिए ये वेद के समान है इसलिए भागवत का ये प्रमाण अकाट्य है सब कुछ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए लिखा गया है वेद हो चाहे पुराण हो चाहे शास्त्र हो सबका एक लक्ष्य है आनंद प्राप्त माने श्री कृष्ण प्राप्ति तदर्थ मैंने आपको बताया कि उनकी प्राप्ति उनकी शक्ति से ही हो सकती है उनका ज्ञान उनकी बुद्धि से उनका दर्शन उनकी आख से उनका प्रत्येक सब्जेक्ट उन्हीं के द्वारा प्रदत्त शक्ति से हो सकता है वो कृपा साध्य है लेकिन वो कृपा भी भक्ति साध्य है भक्ति से ही कृपा होगी भक्ति माने क्या मन का अटैचमेंट उसमें कुछ परिश्रम है नहीं नहीं, केवल ये डिसीजन करना है भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हैं उन्हीं से आनंद मिलेगा बस दो वाक्य रट लो जिस दिन ये डिसीजन निश्चय हो जाएगा बस भगवत प्राप्ति हो गई लेकिन ये निश्चय इसलिए नहीं होगा कि इसका उल्टा निश्चय अनंत जन्म कर चुके हम संसार में सुख है संसार में सुख है हमको नहीं मिला ये अलग बात है <laughs> हमारी माँ खराब हमारा बाप खराब हमारी बीवी खराब हमारे बच्चे खराब हमारी तकदीर खराब <laughs> चलो खोजो इसी तरफ बड़ो ये जो थोड़े से मुर्गे शंकराचार्य बल्लभा नंबर का चार्ज तुलसी सूर मीरा कबीर बोलते हैं उधर चलो है बकवास है अरे दस आदमी की बात माने की दस अरब की माने चलो दौड़ो लखपति बनो करोड़पति बनो अरब पति बनो खरबपति बनो हमारी दुनिया का सबसे अमीर कुल सत्तर अरब डॉलर का है सत्तर अरब डॉलर में तो कोई छोटा सा शहर भी नहीं खरीदा जा सकता क्या हैसियत है ये? सत्तर अरब डॉलर की लेकिन हम भाग रहे हैं तो जिस दिन हमारा ये डिसीजन पक्का हो जाएगा तो भगवान से मांगने से मिलेगा दिखाने से बल दिखाने से साधना के बल से नहीं मिलने वाला भीख मांगने से मिलेगा लेकिन बिना वास्तविक गुरु के मिले हमको मांगना भी तो नहीं आता हम वही गोबर गणेश मांगेंगे भगवान से एक बार श्री कृष्ण मिले इंद्र को दो इंद्र से कहा बेटा बर मांगो उसने तो कहा इतनी सुंदर लड़की दो जितनी विश्व में कोई ना हो तो भगवान मुस्कुराए देखो पाखाने का कीड़ा पाखाने ही मांगता है वो फूल नहीं मांगता गुलाब का उन्होंने ने एक हजार लड़किया खड़ी कर दी वो तो पहली लड़की को देखा उसने कहा बस इसी को दे दो नाम सुना होगा आप लोगों ने उर्वशी स्वर्ग में है उसको लेके गए गुरुजी के पास बृहस्पति के पास उन्होंने कहा ये नई लड़की कौन है रे कहा गुरुजी भगवान मिले थे तो उन्होंने मांगा कहा तो फिर हमने ये मांगा तो तूने इतने दिन गुरु से यही सीखा भगवान से भगवान मांगता गदा ये क्या मांगा तूने अरे तेरे अनंत जन्म बीत चुके हाँ मालूम है और अनंत स्त्रियों का तूने भोग किया हर जन्म में किया मनुष्य हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो सात सा होती हैं विषय भोग करते हैं और फिर वही मांगा तूने तो हमको मांगना भी नहीं आता देखो तो इतना बड़ा तप किया हिरण कशुपु ने जो कोई नहीं कर सका आज तक हवा खा कर अंगूठे के बल खड़े होकर त्रैलोक जलने लगा उसके तप से सब ब्रह्मा के पास गए ये कौन तप कर रहा है और उसने बड़ क्या मांगा हम न दिन में मरे न रात में मरे न जमीन में मरे न आसमान में न रहे मनुष्य से मरे न पशु पक्षी लंबी लिस्ट ये नहीं बोल सका कि हम अमर हो जाएं अंदर तो बैठे हैं ना गुरु घंटाल उन्होंने अपना प्वाइंट निकाले रखा कि देखिए ना बोलना कि अमर हो जाए तो हम रास्ता निकाल लेंगे तेरे मारने का तो हम क्या मांगेंगे कोई वास्तविक गुरु मिलेगा तब वही हमको बताएगा ये कामना बनाओ संसार का कोई सामान न मांगो संसार से मुक्त होने का भी मोक्ष भी न मांगो ये दो डाकिनी हैं भुक्त मुक्ति स्प्रा जावत पिशाची हृदय बर्तते तावत भक्ति सुख कथम अभ्युदयो भवे भक्त साम सिंधु दो ग्यारह ये दो चुड़ैले हैं यानी ब्रह्मलोक तक के सुख का नाम भुक्त और संसार से छुट्टी पा जाने का छुट्टी फिर ना ना पड़े भगवान में लय हो जाए जैसे नदी समुद्र में मिल गई अब बहना बंद मुक्ति सबसे खतरनाक चीज है गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तो मेरे नाम कहिए कहताओ कहता माने ठगने वाले कौन है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब ये सब ठग हैं तार मध्य मोक्ष बांछा कैतो प्रधान इन चारों के कैतो होने में तीन का कुछ कम है हिसाब गड़बड़ चौथा बड़ा खतरनाक है वो ठग है मोक्ष उससे बचे रहना भक्तों भागवत का प्रारंभ होता है पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम शताम इस भागवत में प्रोजित कैतव धर्म जिसमें कैतव न रहे चारो धर्म अर्थ काम वो तो पांचवा जो है पांचवा अरे चार ही तो है नहीं नहीं एक पांचवा भी है आर तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा ये क्या लिखा है गीता में उस चा का अर्थ किया जगत शंकराचार्य के सबसे बड़े विद्वान शिष्य मधुसूदन ने कि क्या माने भगवत प्रेम महाप्रभु जी ने कहा पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन ये पांचवा पुरुषार्थ है पांचवे पुरुषार्थ का लक्ष्य बनाओ एक गुरु पहला पाठ पढ़ाता है ये मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया था कि कोई कामना न रहे अपने सुख की मोक्ष तक भागवत के द्वारा आपको बताया गया था उस दिन त्रिभुवन विभव हे तबे प्रकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिमृात ग्यारह दो तिरपन भागवत कहती है छोटे मोटे नहीं कपिल भगवान के अवतार त्मता देश प्रियंती के चित्र जो बड़े बड़े तत्व ज्ञानियों के नेता हैं संत लोग वे मोक्ष को दूर से नमस्कार करते हैं तीन पच्चीस चौतीस परम परमहंसों ने कहा नात्यंतिक प्रसाद तीन पंद्रह अड़तालीस भागवत और स्वयं को उन्होंने कहा कामं भवस्वृि नैर्षु न स तीन पंद्रह उनचास नरक में बात दे दो हा हम स्वागत करेंगे आपका प्रेम रहे मुक्ति नहीं चाहिए सनकाधिक परमहंस अद्वैत के जो आचार्य हैं उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा नपरिलसंतिक्वर थे दस सत्तासी इक्कीस वेद कह रहे हैं भागवत स्वर्ग पवर्ग नरके के स्वप तुल्यार्थ दर्शिना छह सत्रह अट्ठाइस भागवत स्वर्ग और नरक और मोच सब बराबर है भगवान शंकर कह रहे हैं कपिल भगवान के अवतार देवहूति से कह रहे हैं सालोक के साथ पिशामी पे सारू पेकत्व मु तो दीयमानम न गृहती बिना मत से बनम तीन तेरा भागवत पांच प्रकार की मुक्ति होती है सालों सारी प्रसारूप ये देने पर नहीं लेते भक्त लोग भगवान तो चाहते हैं ले ले कृष्ण भक्ते चाहे भुक्ति मुक्ति दिया वो चाहते हैं प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण लुकाए रहते हैं अपनी भक्ति को कि ये मांग ना बैठे और जो पक्के गुरु का पक्का चेला होता है वो कहता है महाराज ये जो आप बेवकूफ बना रहे हैं मैं ऐसा वैसा नहीं हूं कच्चे गुरु का चेला भुसुंडी कह रहे हैं भगवान ने उनसे कहा अति प्रसन्न दि मोक्ष खान ले लो और सब तो सामान माई खोते है उन्होंने कहा राय राय अबिरल भक्ति भी शुद्ध तो जे वो भक्ति दो जिसे आप लॉक किए बैठे हैं भगवान ने एडमिट किया सुनू बाय परम सयाना बड़ा चाला अरे महाराज हमारा तो शरीर कौए का, का है अपने बच्चे को कोयल के यहाँ रख देते हैं वो पाल पोस के बड़ा करती है समझती है हमारे खानदान का कोई बच्चा है और जब बड़ा हो के और टाव बोलने लगता है अरे तो कौआ तो उड़ जाता है कि मम्मी नमस्ते मैं वो कौआ हूँ आपके जाल में नहीं आने वाला देना है तो भक्ति दो नहीं देना है तो मत दो लेकिन मोक्ष नहीं मांगेंगे सैकड़ों जगह भागवत में और सब ग्रंथों में मोक्ष की निंदा की गई उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव न पारमेष न महेंद्र दिश्यम न साव न्यम नोग सिद्धि पुनर्भव मै अर्पिता मत विना ग्यारह चौदह चौदह मेरे भक्त जो है नपारम अष्टम ब्रह्मा का पद नहीं चाहते हा ब्रह्मा हमारा सबसे पूर्व का पिता मह जिसने नथिन से संसार बना दिया आजकल वैज्ञानिक लोग जो बनाते हैं कोई चीज एक टेलीविजन है यह बम है ये तो सामान से सामान बनाते हैं ये कौन बड़ी खास बात है जैसे है स्त्रिया कई सामान मिला के मसाला वसाला ये एक नई चीज निकली है अरे तू तो वो सृष्टि की चीज को लेके तो बनाया तूने। ये पेटेंट दवाई जिसे आप लोग कहते हैं ये क्या है ये हमारे संसार का सामान तो लेके बनाया है आपने जब कुछ नहीं था तब कैसे बनाया ब्रह्मा ने संसार आश्चर्यजनक बता आश्चर्य आप सबसे पहले बनाया आकाश अच्छा आकाश मैंने क्या कुछ नहीं खाली जगह आप लोग आकाश में बैठे हैं आकाश से पैदा हुआ वायु अब देखो बात में जो गुण नहीं था वो बेटे में कैसे आ गया आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता अरे आकाश कोई छूने की चीज है वो तो खाली जगह का नाम है और उससे पैदा हुई वायु इसका तो स्पर्श हो रहा है वायु से पैदा हुई आग और आश्चर्य देखो आग का तो दर्शन भी होता है स्पर्श भी होता है दो गुण है और वायु का तो दर्शन होता नहीं ये इतने आश्चर्यजनक कार्य ब्रह्मा ने किए थे लेकिन वो गोपियों की चरण धूल चाहता है ब्रह्मा तो हमारे भक्त वो ब्रह्मा की सीट भी नहीं चाहते न पार मिष्ठम न महेंद्र धिष्टम इंद्र भी नहीं बनना चाहते न सार्वभौम सारी पृथ्वी के किंग वो भी नहीं बनना चाहते न रसाधिपत्यम रसातल का भी अधिकार नहीं चाहते न योग की सिद्धियां अड़िमा लघिमा चाहते हैं और न मोक्ष चाहते हैं अपनर्भव बागपत्नियों ने कहा था ना नाक पृष्ठ न ना चार्वभम न पारमेम न रिपत्यम नोग सिद्धि रुनर्भवंबा भाषाज प्रपन्ना जो भगवान के प्रपन्न हैं निष्काम भक्त ओ, नाक पृष्ठ माने स्वर्ग नहीं चाहते ना पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं ना ब्रह्मा का पद चाहते हैं ना रसातल का ना योग सिद्धियां ना मोक्ष कुछ नहीं चाहते हो मेरी सेवा चाहते हैं दस सोलह सैतीस क्षस उसने कहा था न ना नाक पृष्ठ न चारिष्ठ्यम चा न साव न्यम नोग सिद्धि पुनर्भ बंबा समंजसवा छे ग्यारह पचीस भागवत भक्त कुछ नहीं चाहता भक्ति मुक्ति ये संक्षेप में और संक्षेप में अपना सुख नहीं चाहता महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था निजेंद्रिय सुख हेतु काम रोहतात्पर्य कृष्ण सुख तात् परिज प्रेम तो प्रबल दो विरोधी चीज है एक कामना एक प्रेम जो अपने सुख के लिए करे वो काम है और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए करे करे वो प्रेम है निजेंद्रिय सुख बांहे गोपिकार कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार आते हो कामे प्रेमे बहुत अंतर काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर अंधकार और सूर्य के समान अंतर है जब अपने सुख की कामना छोड़ देता है भक्त तो फिर भगवान का आसन डोल जाता है अरे तो बड़ा खतरनाक आदमी है इसी बात को मैंने पहले बहुत दिन पहले बताया था सूत जी ने सोन परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में कहा था आ तू कब व्यवहिता अहितु क्या प्रतिहता भक्ति वो जिसमें कोई कामना न हो मैंने कपिल भगवान का भी उपदेश आप लोगों को बताया था अहितु क्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम एक दो छ तीन वारह कपिल का भागवत अर्थात भक्ति का मतलब ही यही है कि जिसमें भुक्ति मुक्ति ना हो अपने सुख की कामना ना हो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करमाद्यनावृतम न कृष्णानुशीलम भक्ति रुच्य भक्त रसा एक ग्यारह तो की कामना नहीं करना है हमारे देश में तमाम भोले भाले लोग भजन बनाते हैं साधने ये कई चीज मांगते हैं तार दो तार दो माने मोक्ष दोनो <laughs> हमारे देश की एक आरती है वो सारे मंदिरों में गाई जाती है सुख संपत्ति घरे आवे अकाष्ट चैता ने कहा ओम जय जगदीश हरे बड़े प्यार से गाते हैं लोग इस संसार की संपत्ति घर में आवे और शरीर का भी कट जाए ऐसी कृपा करो अरे देखो पंडितों से पूछो कि तुम पूजा कराते हो शादी वगैरह में तो अंत में क्या बोलते हैं गणा सर्वे पूजा मादा मकीम सब देवता अपने अपने लोक को जाओ लक्ष्मी कुबेर च बिहार लक्ष्मी और कुबेर तुम मत जाना तुम हमारे घर में रह के खूब दौलत खूब संपत्ति लाओ ताकि मैं जो कभी कभी मंदिर जाता हूँ वो भी जीरो हो जाए छुट्टी नहीं मिलती कैसे भगवान की ओर जाएं ये भी भगवान की सेवा है बच्चों में बड़ी आ सकती है अरे ये सब गोपाल जी तो है ये वेदांत झाड़ते हैं वो लोग <laughs> तो मोक्ष पर्यंत की कामना सबसे बड़ी बाधा या कोई भी कामना हो भगवान के सुख की कामना से भगवान का प्रेम मांगना है तदर्थ भगवान का दर्शन मांगना है दर्शन नंबर एक पहले आओ उसके बाद वो बोलेंगे बर मांगो आदत है उनकी तो हम बोलेंगे निष्काम प्रेम क्या करोगे आपकी सेवा चुप बोलती बंद हो जाएगी ठाकुर जी की बड़ा पक्का है तो भाई देने ही पड़ेगा इसको तो भगवत भक्ति की कामना वो निष्काम कामना और अन्यता से युक्त और निरंतर यही एक पाठ ऐसा है जिससे हम मैं और मेरे का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे तो महापुरुष की पहचान जिसमें मोक्ष पर्यंत की कामना ना हो लेकिन ये परखना कि इसके अंदर है कामना या मुंह से बोलता है ये समझना आवश्यक है यानी माया नहीं है इसके अंदर यह भी समझना है और भगवान के सब विषय इसके अंदर हाँ, भागवत प्रेम मेन चीज इन दोनों का कैसे निर्णय किया जाए एक बड़ी गंभीर समस्या है क्यों इसलिए कि ये लोग उल्टा व्यवहार करते हैं गुरु लोग महात्मा लोग महापुरुष लोग काम क्रोध लोभ मोह रहित है उसका कर्म करते हैं भगवान के प्रेम को छुपाने का इनका सिद्धांत है गोपनीयम, गोपनीयम, गोपनीयम प्रयत्नता कोई महापुरुष रो रहा है आप रो रहे हैं क्या परेशानी है आपको ओ, हमारा बेटा इंग्लैंड में है को? तो बहाना बना दिया बेवकूफ बना दिया हर जगह प्रेम प्रकट हुआ और किसी ने पूछा सखी तो है कहा भयो का चुना उत्तर तेरा शरीर है बार बार अरे वो वो, वो वो मैंने भागवत में सुना नरक में बड़े कट हैं। दो लगी डर के मारे बात बना दिया अरे तेरी आंख से आंसू आते अरे वो ऐसा हुआ कि मैं भागवत सुनने गई थी तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश दिया कि सब जीव ब्रह्म है तो हमने कहा वह ब्रह्म आनंद के आंसू आ गए अरे तुम बेहोश भी हो जाती है कभी कभी अरे वो मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे ऐसे ४२० होते हैं ये महापुरुष लोग छुपाते हैं और हमको पकड़ना है ये कैसे होगा फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की